मैं कहा हूँ उल्लू आलू सबका प्यारा था पेड़ के पत्ते और गिलहरी उसे बहुत प्यार करते थे आलू दिन भर पीठ पर सीधे लेट कर सोया रहता और शाम होने पर आंख खोलता आंख खोलते ही उसे आसमान दिखाई देता और दूर एक तारा एक बार आलू ने सोते सोते करवट ले ली शाम को जब आंख खोली तो उसे न आसमान दिखाई दिया न तारा उसे दिखाई दिया घना जंगल और खरगोश का घर वह डर गया और चिल्लाया मैं खो गया हूँ मैं खो गया हूँ गिलहरी अपने सोने की तैयारी कर रही थी उसकी आवाज सुन दौड़ी दौड़ी आई देखा कि अलू आँख बंद की लेटा है और कह रहा है मैं खो गया हूं मैं खो गया हूँ या कैसे मजाके अलू गिलैरी ने उसे डाटा तुम अपनी जगह पर ही तो हो गिलहरी की आवाज सुनकर आलू को भी लगा कि वह सही जगह पर है फिर आसमान खो गया है उसने कहा आसमान भी अपनी जगह पर है गिलहरी ने समझाया मुझे दिखाई नहीं दे रहा आलू बोला गिलहरी ने अलू का सिर आसमान की तरफ घुमाया आंखें खोलो तो दिखे उसने कहा अलू ने आंखें खोली तो आसमान भी था और तारा तुम उसे ले आई अलू खुश हुआ वह तो था ही फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया क्योंकि तुम्हारी नजर कहीं और थी तब आलू को समझ में आया कि क्या हुआ था गिलहरी ने उससे कहा आसपास और बहुत कुछ है अच्छी तरह देख लो आलू ने देखा ऊपर आसमान नीचे पेड़ पौधे मिट्टी पत्थर खरगोश का घर दूसरी तरफ बत्तख और तालाब उसने चैन की सांस ली और गिलहरी से कहा अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि मैं कहा हूं नहीं तो मैं रात भर खोया रहता गिलहरी सोने चली गई अलू रात भर अपनी नजर को हर तरफ घुमा घुमा देखता रहा कि कहां पर क्या है त्रिपुरारी शर्मा